की सरगम को सुन क्या गा रहा है समा मौसम की सरगम को सुन क्या गा रहा है समा तू भी गा तेर संगाई सारा जहा गाई जा जाए जा गाय जा, जा नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही कि आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज की बात मैं शुरू करना चाहूँगा एक छोटी सी छोटे से इतफाक़ से यूँ कहना चाहिए वो इतफाक़ यह हुआ कि मुझसे किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि साहब वो एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के कंपेयरिंग के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी है जो इंग्लिश में है तो क्या मैं उसको हिंदी में कर सकता हूँ और उसमें अपने हिसाब से कुछ थोड़े बहुत फेरबदल भी कर दूं तो खैर वो स्क्रिप्ट मुझे मिली मैंने उसका अनुवाद किया और अनुवाद करके जो भी था वो उनको भेज दिया मगर उस स्क्रिप्ट के अनुवाद के दौरान मुझे एक बहुत अच्छा विचार मिला आज की बात कहने के लिए और वो विचार था कि वो कार्यक्रम यानी वो आयोजन जो होने जा रहा है कहीं विदेश में उसका नाम है ऋतु राग यानी कि उन्होंने कहा कि ऋतुओं पर आधारित राग और एक बात उसमें और भी कही गई कि भारत भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय प्रायद्वीप कहें या भारत कहें या भारतवर्ष कहें भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कि हम लोग छः ऋतुएँ मनाते हैं अब आप पूछेंगे साहब छः ऋतुएँ कैसे हैं और ये छः ऋतुवें अगर भारत में हैं तो पूरी दुनिया में हैं नहीं पूरी दुनिया में केवल चार रितुवें हैं यानी कि सर्दियां गर्मियां फॉल और बसंत बस ख़त्म ये चार ऋतुएँ आएंगी यानी बसंत आएगा फिर गर्मी आएगी फिर पतेझझड़ आएगा फिर जाड़ा आएगा और फिर उसके बाद बसंत आएगा और इस तरह से उनकी साइकिल चलती जाएगी अब देखिए तो विदेशों में जो नाम भी होते हैं वो भी इसी तरह से हैं ऑटम फॉल और समर्स विंटर्स इस तरह से नाम हैं मगर हमारे यहाँ पर नाम क्या हैं हमारे यहाँ पर उनके अलग अलग नाम हैं यानी कि वसंत है ग्रीष्म है हेमंत है शिशिर है शरद है और इस तरह से मतलब हम लोगों ने नाम दिए हुए हैं तो खैर तो बात यह नामों की बात नहीं है बात यह थी कि इन छः रितुओं यानी छः मौसमों तो उन्होंने उसमें छः मौसमों के साथ यानी छः रितुवों के साथ अलग अलग रागों का जिक्र किया था चलिए वो तो एक अलग बात है मगर मैंने सोचा कि दरअसल होता यह है कि हर ऋतु के साथ हमारे अपने जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही रहता है और उसी तरह के परिवर्तन से छोटी छोटी घटनाएं है होती हैं और अब अगर हम उन घटनाओं को जोड़ें तो एक पूरी कहानी तैयार हो जाती है <coughs> तो साहब मैंने भी सोचा कि मैं आज आपके सामने कुछ कहानियां ऐसी रखूंगा जो कि मेरी जिंदगी में मौसम से जुड़ी हुई होंगी तो साहब शुरुआत करता हूँ आपको एक कहानी से जो कि मेरी नौकरी शुरू करने के दिनों की है यानी नौकरी भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी नहीं मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि मुझे कई सालों की बेकारी और जद्दोजहद के बाद जो नौकरी करने में गया वो नौकरी थी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की तो साहब वो प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी करने के लिए कहाँ जाना पड़ा पहले पहली नौकरी थी वो और वो नौकरी के लिए मुझे जाना पड़ा बनारस से लखनऊ क्या था लखनऊ में लखनऊ में थी आ, 28 दिन की हाँ 30 दिन की नहीं 28 दिन की एक ट्रेनिंग तो उस ट्रेनिंग में जाने के लिए ये हुआ साहब की वहाँ जाना है अब ये इसकी चिट्ठी आई थी आ, कुछ फरवरी सॉरी जनवरी शायद 27 28 जनवरी को ये चिट्ठी आई और मार्च की सात तारीख को रिपोर्ट करना था ये साल था 1977 और मैं ये साल बताने की वजह सिर्फ यह है कि यह साल वो सालों में से था जबकि मौसम अपने समय पर आया करते थे ऐसा नहीं है कि पिछले 50 सालों में मौसम में बहुत बदलाव हो गया है मगर कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर तो हुआ ही है यानी कि वो जिसे हम लो लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो उस समय एक शब्द था आज वो वास्तविकता के रूप में सामने आ गया यानी कि पिछले पचास सालों में इतनी चीज़ें हो गई हैं इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि 1977 में जब मार्च का महीना आया तो उस वक्त जाड़ा जा रहा था और गर्मियाँ आने वाली थी यानी कि न तो पूरी तरह से जाड़ा चला गया था और न पूरी तरह से गर्मी आ ही गई थी तो साहब हम रात में एक ट्रेन में बैठे अब यहाँ पर एक आपको छोटी सी मज़ेदार बात बता दूँ हम साहब जब हम बेकार थे ना तो उन बेकारी के दिनों में बहुत से दोस्त थे और सभी बेकार थे उन दिनों तो बेकारी में जो दोस्तों में नौकरियाँ मिलती थी तो वो बड़ी आ, बड़ी बात होती थी बहुत ही बड़ी बात होती थी साहब हमको भी जब नौकरी मिली तो उस छः तारीख की रात को जब हम बनारस से लखनऊ जाने के लिए बरेली पैसेंजर नाम की ट्रेन में बैठने गए आप विश्वास करेंगे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आने वालों में मेरे माता पिता भाई के अलावा कम से कम पचास दोस्त और थे वो सभी अपने बेकारी के ज़माने के दोस्त और फिर दोस्तों के दोस्त अब दोस्तों के दोस्त क्यों छोड़ने आए थे उसकी वजह भी आपको बता दूँ मुख्तसर मैं बताऊँगा पूरी बात तो बाद में फिर कभी करेंगे क्योंकि मैं अक्सर लोगों के पढ़ाने में बहुत मदद करता था यानी कि किसी को यदि कोई जानकारी चाहिए होती थी तो वो उस ज़माने में एनसाइक्लोपीडिया या गूगल भाई तो थे नहीं तो वो ये होता था कि अगर रवि ने ये बात बता दी तो ये बात सच होगी उसके लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी और अपने आप को बहुत अप टू डेट रखने की ज़रूरत पड़ती थी तो खैर और यदि कोई सवाल किसी से नहीं हल हो रहा है तो उसकी मदद करने के लिए आता था कोई सब्जेक्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी मदद करने आता था तो इस तरह से वो पचास लोग साहब मुझे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए तो अब फर्स्ट क्लास का टिकट दिया जा रहा था तो फर्स्ट क्लास के डब्बे के सामने पचास साठ लोग इकट्ठे और हम हाँ हमको छोड़ने आए एक दो हमारे दोस्त थे जिन्होंने माला वाला भी पहनाई तो खैर साहब वो दिन थे जबकि ए सी वे तो था नहीं गाड़ियों में फ़र्स्ट क्लास था और मैंने आपको मौसम की बात कही ना तो जाड़ा भी गया नहीं था मगर हम अपने साथ कुछ ओढ़ने का सामान लेकर चल नहीं रहे थे तो साहब ट्रेन में जब बैठे और ट्रेन चली तो पैसेंजर ट्रेन थी और पैसेंजर ट्रेन में थोड़ी देर के बाद वो गर्मी जो थी वो सर्दी में बदल गई यानी जब गाड़ी चल रही थी वो फास्ट पैसेंजर थी दो, -दो तीन तीन स्टेशन छोड़ चलती थी और जब वो चलती थी तो जाड़ा लगता था उस फर्स्ट क्लास के कुपे में अकेला मैं ही था तीन बर्थ खाली थी पहले तो साहब मैंने खिड़कियाँ बंद की फिर उसके बाद शीशे भी गिरा लिए। अब आप समझते हैं ना ट्रेन में खिड़कियाँ बंद करने का मतलब वो लोहे वाली खिड़कियाँ जिसमें से झेर्री में से हवा आती थी वो खिड़कियाँ हुआ करती थी तो साहब वो खिड़कियाँ बंद किं उसके बाद फिर शीशे भी बंद कर लिए और किसी तरह से सिमटते समटाते रवि श्रीवास्तव साहब जिनको कि 50 आदमी छोड़ने आए थे और वो जो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रोवेशनरी ऑफिसर होकर के जा रहे थे वो कांपते कांपते किसी तरह से रात भर जागते सोते जागते सोते लखनऊ पहुँच गए अब साहब देखिए लखनऊ पहुँच गए तो अब लखनऊ में हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई तो वो जो ट्रेनिंग थी उसमें क्या खास बात थी वो खास बात ये थी कि वो ट्रेनिंग किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं हो रही थी उस बैंक के लिए भी ये प्रोवेशनरी ऑफिसर्स का दूसरा बैच था यानी उन्होंने पहला बैच शायद 1974 में लिया था और उसके बाद ये दूसरा बैच था तो उन्होंने क्या किया था कि एक एक कमरा नुमा चीज़ थी वो एक बिल्डिंग में उन्होंने एक हॉल जैसी चीज़ ले ली थी उसमें कुछ कुर्सियाँ डाल दी और एक सज्जन को वहाँ पर लगा दिया जो शायद 1974 बैच के प्रोफेशनल थे उस समय तक तो कन्फर्म्ड ऑफिसर हो चुके थे वो हम लोगों को पढ़ाने के लिए आए थे वो बेचारे सुबह से शाम तक पढ़ाने का उनका काम था तो साहब वो हम लोग को पढ़ाया करते थे अब चलिए वो छोड़िए क्या पढ़ाते थे और हम लोग क्या पढ़ते थे मगर अब पहली बार चूंकि नौकरी मिली थी और ये बताया गया कि भाई आप लोगों को ₹30 रोज़ हॉल्टिंग भी मिलेगा तो हाँ यार हम लोग तो बहुत ही खुश हो गए ₹30 रोज़ हॉल्टिंग और बारह सौ महीना तनख्वाह और उसके अलावा ये भी था कि साहब दिन का खाना हम लोगों को बगल में एक कोई मेरे ख़्याल से उसका नाम शायद मुझे याद है आ रहा है अभी भी ज्ञान वैष्णव होटल हुआ करता था लखनऊ में अमीना सॉरी हज़रतगंज में तो वो हज़रतगंज में ज्ञान वैष्णव होटल में खाना खिलाया जाएगा हम लोगों के तो साहब पाओ बारा हो गए वहाँ पर हमारे साथ में बनारस से एक और भी सज्जन थे उनका नाम था श्री इंद्रमणि द्विवेदी तो इंद्रमणि द्विवेदी साहब जो थे हम और वो दोनों घनिष्ठ दोस्त हो गए क्योंकि साहब ट्रेनिंग में पहुँचे थे वहाँ पर तो जब बातचीत हुई पता चला तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई अब वहाँ जहाँ खाना मिलेगा वहाँ तक पैदल जाना था अब देखिए जो रात जाले में कटी थी यानी कि रात में सर्दी की वजह से नींद नहीं आई थी वो अब उस जगह से निकल कर यानी वो जगह मुझे लगता है शायद विधानसभा से थोड़ी हट कर थी यानी कि वहाँ से ज्ञान वैष्णव होटल जाने में करीब दस मिनट पैदल का रास्ता था साहब जब एक बजे दिन में हम लोग खाना खाने गए तो पसीने से लथपथ हो गए उस दस मिनट चलने में वहाँ खैर पहुँचे साहब खाना वाना खाया खाने में क्या था कि वो एक थाली हर एक व्यक्ति को मिलती थी उस थाली में कुछ आठ दस कटोरियाँ होती थी उसमें तरह तरह की सब्ज़ी और चना और छोला और कुछ मिठाई और उसके बाद एक गिलास शायद लस्सी या मठा भी मिलता था तो अब इतना खाने के बाद उसके बाद फिर वापस आकर फिर उसी पसीने में लथपथ हम लोग उस ट्रेनिंग वाले कमरे में आते थे तो ये हुआ कि साहब पहले दिन तो हम लोग आ गए और ट्रेनिंग वाले कमरे में आकर जब बैठे तो थोड़ी देर में वो हमारे ट्रेनर साहब ने जो पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने पाया मतलब मैं अपनी बात आपको बता सकता हूँ कि मुझे तो साहब तकरीबा चार बजे ही होश आया था क्योंकि मैं बिल्कुल पूरी तरह से एक तो रात भर का जगा हुआ और ऊपर से वो पसीने में लथपथ पथ वहाँ आना और फिर उस कमरे में एसी चलना और एसी के मैं बैठ कर के उतना भरपूर भोजन के बाद आराम से अब वो सामने कुछ डेबिट क्रेडिट बुक कीपिंग और ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे और साहब हम तो वहीं पर सो गए सो गए तो हमारी आँख खुली तो चार बजा था और वो मास्टर साहब जो थे वो लड़कों को डांट रहे थे कि अगर आप लोगों ने इसी तरह की हरकत की तो मैं लिख दूंगा बैंक को कि आप लोग इस लायक नहीं है कि आप लोगों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाया जाए यार उस वक्त हम लोगों को तो यही लगा कि भाई शायद ये इनके कहने से हो सकता है हालांकि आज ये बात समझ में आती है कि उनके कहे कुछ होता नहीं मगर चलिए खैर हम लोग डर गए थोड़ा तो ये हुआ कि भाई चार बजे उन्होंने कहा साहब आप लोग चाय पी लीजिए तो आप लोगों की नींद खुल जाएगी हमारे इंद्रमणि द्विविवेदी साहब ने हमसे कहा कि भाई चाय वाय से नींद नहीं खुलेगी बाहर चलो पान खाते हैं और पान खा के तब आएंगे तो नींद खुल जाएगी हमने कहा यार द्विवेदी साहब कह रहे हैं तो चलिए हम अपनी सिगरेट भी जला लिया पान भी खा लिया चाय भी पी लिया और आके बैठ भी गए खैर किसी तरह से घड़ी देखते देखते शाम का साढ़े पाँच बजा उन्होंने छुट्टी दी और हम लोग वहाँ से भागे चलिए साहब अब इस तरह से वो एक जिसे कहते हैं बसंत की रितु में हम लोगों ने वो सर्दी गर्मी का मिला जुला झेला और लखनऊ में क्या किया और हज़रतगंज में शाम को क्या करते थे और बाकी चलिए वो बातें फिर बाद में कभी करेंगे क्योंकि उन बातों को करेंगे तो फिर रितुरंग का, रितु का राग समाप्त हो जाएगा अब साहब इसके बाद आपको बताते हैं कि इसके बाद हमको पोस्टिंग मिल गई और पोस्टिंग कहाँ मिल गई पोस्टिंग मिल गई बनारस से 164 किलोमीटर दूर रेणुकूट नाम की जगह पर तो अब साहब अप्रैल के महीने में यहां पर ट्रेनिंग खत्म हुई और हम अप्रैल के महीने में रेणुकूट पहुंच गए अब आपको बताता हूं कि अब आ गई ग्रीष्म ऋतु यानी वसंत चला गया और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया जब ग्रीष्म ऋतु आ गई और हम रेणुकूट पहुँच गए तो उस ज़माने की बात मैं आपको बता रहा हूँ जबकि बैंकों में किसी भी किस्म के ना तो जनरेटर होते थे और ना ही एसी होते थे पंखे चला करते थे हॉल होते थे और जब भीड़ ज़्यादा हो जाती थी तो पसीने से तरबतर कस्टमर और पसीने से तरबतर कर्मचारी अब जैसे भी बन पड़ता अपने अपने काम करते थे चलिए साहब ये तो हो गई बैंक के अंदर की बात अब यहाँ पर आपको एक बात और मज़ेदार बता दूँ यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक से यानी जहाँ मैंने बाद में नौकरी किया उससे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में थोड़ा फर्क था वहाँ पर यह था कि प्रोबेशन के दौरान में आपको सीखना तो है मगर आपको किसी न किसी ड्यूटी पर ज़रूर लगा दिया जाएगा यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में आपको ये था कि आप काम करेंगे परंतु आपके काम को देखा जाएगा और आपको काम सिखाने के लिए कोई रहेगा चाहे आपके साथ रहे चाहे आपके ऊपर रहे किसी न किसी तरीके से वहाँ पर क्या था कि आप काम करेंगे क्योंकि आपने ट्रेनिंग ले लिया है 28 दिन आपने ट्रेन हो गए हैं अब हमको भी साहब इसी तरह से जब हम वहाँ पहुँचे तो हमसे कहा गया आप सेविंग्स बैंक के इंचार्ज बन जाइए हम साहब सेविंग्स बैंक के इंचार्ज बन गए सेविंग्स बैंक के इंचार्ज बनने का मतलब क्या था कि बाकी तो चलिए जो बातें थी वो थी उसमें ये बात थी कि साहब सेविंग्स बैंक के इंचार्ज का काम है चेक पास करना और चेक पास करने के लिए आपको दस्खत मिलानाने हैं और आपको उनका अकाउंट में बैलेंस देखना है वगैरह वगैरह ये सब जो सामान्य नियम थे वो होते थे रेणुकूट एक बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया है शायद आपको पता होगा कि रेणूकूट में हिंडालको नाम की फैक्ट्री है बिरला साहब की और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के मालिक भी उन्नीस से पहले बिरला साहब थे उन्नीस में जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ तो भारतीय भारत सरकार के बैंक हो गए यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए तो मगर चूंकि रेणुकूट जो था वो हिंडालको था और चूँकि अभी तक बहुत से लोग जो उसमें काम कर रहे थे वो उन्नीस के पहले के भी थे और उनके दिल में जो हिंडालको के कर्मचारी थे वो उनके उच्चाधिकारी भी थे और हिंडालको ने ही वहाँ पर अपनी बिल्डिंग भी बनाई थी बैंक की और ये उनका सबसे आ, सबसे बड़ी नहीं नंबर दो ब्रांच थी उनकी सबसे बड़ी ब्रांच तो शायद पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली थी उसके बाद यूनाइटेड कॉमर्शल बैंक रेणुकूट ब्रांच जो थी वो नंबर टू ब्रांच थी तो साहब हम लोग को वहां पर एक कॉलोनी भी बनी हुई थी हाँ तो मैं गर्मियों की बात कर रहा था तो गर्मियों में मैं सेविंग्स बैंक इंचार्ज बन गया और जब सेविंग्स बैंक इंचार्ज बन गया तो मेरी सीट के ऊपर पंखा नहीं था अब साहब मैं पसीने में तरब तर होता रहता था मगर मुझे बीच बीच में उठ वो सिग्नेचर कार्ड जहाँ रखे थे वहाँ भी जाना पड़ता था सिग्नेचर मिलाने के लिए और लेजर मोटे मोटे लेजर थे लेजर तो आ नहीं सकते थे तो ये होता था कि साहब लेजर तक जाके लेजर में से चेक भी निकालने होते थे तो साहब ये सब काम करते थे हम क्या करते थे कि लेजर में से चेक निकालते थे फिर उसके बाद उसका सिग्नेचर मिलाते थे और इस तरह से लगातार चलते चलते चलते काम करते रहते थे उस जगह पर उस वहाँ पर सेविंग्स बैंक के काउंटर पर शायद तीन या चार काउंटर थे उसमें जो क्लर्क लोग थे हमारे साथ तो उसमें से कुछ लोगों को मुझ पर बड़ा तरस आता था वो बोले साहब आप आप अपनी सीट थोड़ी इधर उधर करवाने के लिए कहिए मैनेजर साहब से क्योंकि आपकी सीट पर पंखा नहीं यार हमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैनेजर साहब से कहने जाएंगे तो वो कहाँ हमारी सीट हटा के कर देंगे मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि मैं क्यों ऐसा फेवर मांगने जाऊँ मैं गया नहीं मगर मेरे दिल में बहुत आ, मतलब बहुत कष्ट था बहुत तकलीफ थी मुझे लग रहा था कि अरे यार ये उचित नहीं हो रहा है मेरे साथ तो मैंने सोचा ये कि इसका बदला मैं ऐसे लूँ कि मैं लोगों को थोड़ा परेशान करूँ बात सही नहीं थी मगर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो ऐसा करने के लिए मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करूँ कि बजाय जल्दी चेक छोड़ देने की यानी पहले मेरी कोशिश ये थी कि जैसे ही मुझे कोई चेक किसी लेजर में लगा दिखाई पड़ता था मैं जल्दी से उठकर जाता था मैंने कहा नहीं यार जब चार पांच चेक लग जाएंगे तब दूंगा तो ऐसा हो ऐसा करने लगा दो तीन दिन ऐसा चला एक दिन मैंने रियलाइज किया कि साहब सारी भीड़ जो आती है वो एक और दो के बीच में आती है एक और दो के बीच में क्यों आती है क्योंकि उस बीच में फैक्ट्री में लंच टाइम होता है तो ज़्यादातर लोग आते हैं चलिए साहब कोई बात नहीं तो एक और दो के बीच में चूंकि प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा था मैं थोड़ा ढीला भी हो गया था तो आ, काम चलता रहा मगर ठीक है लोगों को भी तकलीफ़ हुई शायद लोगों ने मैनेजर से कहा भी होगा मगर मैनेजर साहब ने भी मुझसे कुछ कहा नहीं और दो तीन दिन के बाद मुझे खुद भी एहसास हुआ कि यार ये बात गलत है और ये नहीं करना चाहिए और मैं सुधर गया मगर अब आपको बताता हूँ हुआ क्या देखिए मैं इसको गर्मी से नहीं जोड़ रहा हूँ परंतु अपनी शरारत से ज़रूर जोड़ रहा हूँ मुझे ये समझ में आ गया था कि जब मैं थोड़ी देर के लिए भी डिले करता हूँ तो कस्टमर सामने से आके झांकने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो जो पीछे जो आदमी बैठा है काउंटर के यानी काउंटर के पीछे तो क्लर्क बैठे हैं क्लर्क के पीछे जो आदमी बैठा है वो पासिंग अफसर है और उसकी वजह से देर हो रही है तो वो आकर झाँकने लगते हैं मैंने ये नोटिस किया कि बैंक में 10 बजे से 12 बजे तक मजदूर लोग नहीं आते 10 बजे से 12 बजे तक या तो साहब लोगों की मेम साहब आती हैं या साहब लोगों की कोई बेटी आती है या कोई मतलब अब आप समझ सकते हैं फेयरर सेक्स यूज्ड टू कम आ अब मुझे समझ में आया उसका एक दाव और था कि साहब सिग्नेचर नहीं मिल रहा है तो सिग्नेचर नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए तो कस्टमर को बुलाइए उससे कहिए कि यहाँ आके सिग्नेचर करूँ तो साहब हम भी वो करने लगे और आपको मैं सच बताऊं वो ग्रीष्म ऋतु जो थी वो वसंत में परिवर्तित हो गई साहब गर्मी वर्मी सब खत्म पंखे की जरूरत ही नहीं रही उसके बाद तो मैं इंतजार करता था कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में किसी के सिग्नेचर नहीं मिलते थे हाँ ये देख लेता था कि अगर कोई आदमी या खड़ूस जैसा कोई नजर आए तो उसके सिग्नेचर फ़ौरन मिला के छोड़ देने मगर बाकी लोगों के सिग्नेचर कभी नहीं मिलते थे सबको आना ही पड़ता था सिग्नेचर करने के लिए तो साहब इस तरह से हमने गर्मी को बसंत बना लिया अब साहब उसके बाद क्या हो गया कि फिर एक मज़ेदार घटना हुई मैंने आपको शायद बताया होगा कि मैं हर शनिवार को रेणूकूट से बनारस चला जाता था बनारस मेरा घर था और मैंने आपको बताया कि एक किलोमीटर का डिस्टेंस और मोटरसाइकिल से आना जाना यानी चार घंटे का सफ़र तो बनारस चला जाता था मैंने भारतीय स्टेट बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर का भी इम्तहान दिया हुआ था तो साहब एक रोज़ घर पहुंचा तो चिट्ठी मिल गई मत अब वो अखबार में आ चुका था कि भारतीय इस्टेट बैंक में सलेक्शन हो गया है मेरा भी और मेरे भाई का भी तो साहब हम जब उस शनिवार को घर पहुँचे तो वहाँ पर हमारे पिताजी के कोई सहयोगी और सहकर्मी कोई थे जो आए हुए थे तो उन्होंने बात शुरू की पिताजी ने बताया कि साहब और ये हमारे बड़ा वाला बेटा है ये यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में है और इसका स्टेट बैंक में हो गया और हमारे छोटे बेटे का भी स्टेट बैंक में हो गया उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा है आप यूनियन बैंक में काम करते हैं बहुत खुशी की बात है मैंने कहा साहब मैं यूनियन बैंक में नहीं काम करता मैं यूको बैंक में काम करता तो बोले अच्छा अच्छा यूको मतलब क्या हुआ मैंने कहा साहब यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बोले अच्छा अच्छा ओहो यूनाइटेड बैंक में हैं आप वो जो वो जो कन्हैया चित्र मंदिर के ऊपर है मैंने कहा साहब वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है मैं यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में काम करता अच्छा बोले चलिए ठीक है कॉमर्शियल बैंक मतलब कोई बैंक है सरकारी है ना प्राइवेट तो नहीं है बस भैया मैंने तय कर लिया कि बस ये बहुत हुआ स्टेट बैंक हर आदमी जानता है और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के लिए तो कोई यूनाइटेड बैंक कह रहा है कोई यूनियन बैंक कह रहा है कोई कुछ कह रहा है मैंने कहा ये बिल्कुल ये तो अपनी पहचान ही गंवा देने जैसी बात है अब भारतीय स्टेट बैंक में पटना भेज रहे थे वो साहब कितनी दूर था हमारे घर से वो हमें पता नहीं था और पटना में भी कहाँ जाना पड़ेगा वो भी नहीं मालूम था तो खैर मगर उसके बावजूद हमने तय कर लिया कि नहीं साहब यहाँ तो नहीं रहना है तो इस प्रकार से हमने उसको छोड़ दिया अब साहब पटना जाने की बात जब हुई तो पटना में हमको पहली पोस्टिंग मिली मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर हम कब पहुँचे मुजफ्फरपुर हम पहुँचे 19 नवंबर को 19 नवंबर मतलब अब आ गया झाड़ा झाड़ा मतलब देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ शिशिर यानी कि शिशिर का मतलब सर्दियाँ आ रही हैं अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं मगर गर्मियाँ जा चुकी हैं और भीषण जाड़ा अभी आया नहीं है तो शिशिर आ गया शिशिर में हम पहुँच गए साहब मुजफ़्फ़रपुर यानी कि एक अच्छा खासा जाड़े का मौसम शुरू हो रहा था और मुजफ्फरपुर यानी कि नॉर्थ बिहार अब आप लोगों को शायद ये पता हो कि बिहार उस जमाने में नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार इन दो हिस्सों में बटा हुआ था और दो हिस्सों में बाँटता कौन था इसको बांटने वाली थी गंगा माता यानी गंगा के उत्तर का जो इलाका था वो नॉर्थ बिहार कहलाता था गंगा के दक्षिण का जो इलाका था वो साउथ बिहार कहलाता था तो पटना साउथ बिहार था और नॉर्थ बिहार में मुजफ्फ़रपुर छपरा मोतिहारी सीतामढ़ी वगैरह वगैरह इस तरह की जगहें थीं तो साहब हम मुजफ्फरपुर पहुँच गए मुजफ्फरपुर भेजे गए अब मुजफ्फरपुर जब हम पहुंचे तो वो तारीख थी 19 नवंबर 19 नवंबर को जाड़ा आ चुका था रितुओं का राजा जाड़ा हमारे जिसकी के हमेशा इंतज़ार रहता है वो जाड़ा वहां पर आ गया और हमने उस जाड़े के मौसम में मुजफ्फरपुर में एक होटल में एक कमरा ले लिया आ, मुझे उस होटल का नाम शायद सही सही नहीं याद है मेरे एक दोस्त है मैं उनसे शायद पूछ करके कंफर्म करूँगा मगर मुझे जहाँ तक याद आता है वो शायद अमर होटल था उस होटल का किराया कुछ शायद पंद्रह रुपए रोज या बारह रुपए रोज था यानी कि महीने के मुझे तीन सौ रुपये देने थे ये तय हो चुका था तो बारह सौ तनख्वाह यहाँ पर थी तो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक से बारह रुपए की तनख्वाह छोड़कर कर यहाँ पर बारह रुपए की तनख्वाह ली थी और बारह रुपए की तनख्वाह में से 300 रुपए उस होटल वाले को देने थे था तो बड़ा मुश्किल और भारी सौदा मगर ये तय किया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं अब तो रहना है तो रहना है कम से कम मकान वकान लेने का झंझट नहीं होगा और आराम से यहाँ पर रह सकते हैं तो साहब पूरा जाड़ा हमने उस मुजफ्फरपुर में काटा और उस जा में क्या क्या हुआ ये तो आपको बाद में अगले एपिसोड में और पूरे विस्तार से बताऊंगा मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि उस जाड़े का मौसम जो मैंने मुजफ्फरपुर में बिताया उसमें दिन का अधिकतर समय तो कट जाता था ब्रांच के अंदर मगर शामें कटती थी मुजफ्फरपुर में ब्रांच यानी कि रेलवे स्टेशन के पास वो हमारी ब्रांच थी वहाँ से कल्याणी टोला तक जाना वो बाज़ार में घूमना और वहाँ पर एक तंदूर नाम का होटल था उस तंदूर होटल में खाना खाना कुछ दोस्त वहाँ रहते थे उनके घर जाना उस सब में बाजार में घूमते हुए जाड़े की शाम में और बहुत ही मतलब सुहावना मौसम था भीड़ भाड़ बहुत अच्छा लगता था कुछ दोस्त थे वहाँ पर बहुत से नए नए दोस्त भी बने और उन दोस्तों के साथ उनके घर पर मैं अपने एक दोस्त की बात बता सकता हूँ करण साहब प्रशांत कुमार करण जी उनके घर में कितनी शामें उनकी माँ ने चूल्हे पर बनाकर बहुत ही प्यार से क्या क्या नहीं खिलाया है और मुझे लगता है कि जाड़े के जितने व्यंजन नॉर्थ बिहार में मशहूर हैं उनमें से अधिकांश व्यंजन मैंने पहली बार शायद वहीं पर खाए उनकी मां के हाथों से और हां ये भी बता दूं साहब जाड़े में वो ऊनी पतलून पहनकर बैठता था और प्रशांत कुमार करण साहब के बारामदे में उन्होंने ऐसे मच्छर पाल रखे थे जहां वो उनके पालतू मच्छर थे क्योंकि वो मच्छर मुझे और कहीं मिले नहीं वो उनके बागीचे से आते थे और पैंट के ऊपर से बैठ काटते थे और साहब बायदा खून पी जाते थे प्रशांत कुमार साहब से बताया भी मैंने कि भाई ये क्या कर रहे हो यार क्यों ऐसे मच्छर पाल रखें तो उन्होंने कहा कि आप जैसे दोस्त ज़्यादा देर ना बैठे इसके लिए ये मच्छर पाले हुए हैं खैर चलिए हम तो उनकी बात तो हमने मानी नहीं और उनके मच्छरों को भी हमने समझा बुझाकर भगासा दिया मगर तो वो जाड़े की शामें काटती थी अब आपको एक आखिरी बात और बता दूँ जाड़े की वो रातें कैसे कटती थी जाड़े की रातें कटती थी देर रात में यानी कि तकरीबन 10 साढ़े दस बजे एक ट्रेन जाया करती थी मुजफ़्फ़रपुर से रांची और साहब वो रांची जाने वाले लोग हमेशा अच्छे ही होते थे हम तो यही कहेंगे मतलब अब देखिए ज़्यादा मत कहलवाई इतना ही समझ लीजिए कि रांची जाने वाले लोग ऐसे होते थे जिनको देखने के लिए स्टेशन पर जाना जायज़ था तो साहब नॉर्मली हर रात को मुजफ्फ़रपुर से मतलब मुजफ्फ़रपुर रेलवे स्टेशन जाया जाता था खाना वाना खाने के बाद और रांची की ट्रेन को विदा करके फिर वहां पर चाय पी के और बाहर आते थे बाहर एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था उस मंदिर पर कुली और रिक्शे वाले कुछ कीर्तन करते थे तो साहब हम कीर्तन में तो इंटरेस्टेड नहीं थे मगर चूंकि नींद इतनी जल्दी आती नहीं वो पढ़ाई के ज़माने में देर तक जागने की आदत पड़ गई थी तो इसलिए थोड़ी देर वहाँ भी बैठ जाते थे और फिर बारह एक बजे स्टेशन के पास ही होटल था तो टहलते हुए होटल में जाकर सो जाते थे अब जाड़े के आगे की बातें आपको फिर बताऊँगा आगे मगर आज के लिए यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ केवल एक छोटे से संदेश के साथ कि देखिए मैंने अपना ये समय जो गुजारा तो इसमें मौसम ने मेरा बहुत साथ दिया और मौसम ने साथ ऐसे दिया कि गर्मियाँ कहीं जाड़े कहीं बसंत कहीं और मौसम को अपने हिसाब से ढाल लेना ये आपकी मर्ज़ी पर है ज़रूरी नहीं कि मौसम आपको अपने हिसाब से ढाले देखिए मैंने तो गर्मियों में भी बसंत मना लिया और बसंत में सर्दी भी मना ली और उसके बाद जाड़े की शामें दोस्तों की सोहबत में जब दोस्तों के साथ गुजारी तो वो जाड़ा भी नहीं लगा तो आप जैसा चाहें मौसम को वैसा बना सकते हैं चलिए इसके बाद की बातें अगले एपिसोड में करेंगे आपने अपना समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और तब तक यानी अगले हफ्ते के सोमवार की सुबह तक के लिए नमस्कार धन्यवाद मौसम की सरगम को सुन क्या गा रहा है समा मौसम की सरगम को सुन क्या गा रहा है समा तू भी गा तेरे संगाई सारा जहां गाय तो जा